वल्ली तैत रूप ब्रह्म की उपासना संहिताषयुपासन उक्तम तदनु मेधा कामस्य कामस्य श्री मेधाकाम तेच से मंत्र अणुकता एव विद्योपयोगावन त्मनो ब्रह्मणोन्तरूपासनम स्वराज्य फलम प्रस्तूयते पहले संहिता संबंधी उपासना का वर्णन किया गया तत्पश्चात मेधा की कामना वाले तथा श्रीकामी पुरुषों के लिए मंत्र बतलाए गए वे भी परंपरा से ज्ञान के उपयोग के लिए ही है उसके पश्चात अब जिसका फल स्वराज्य है उस ब्रह्म की आंतरिक उपासना का आरंभ किया जाता है भूर्भुवस्व्याहृत तासा मोह तस्मता चतुर्थिम महाशमस प्रवेदयते महति तद्रह्म स आत्मा अंगता भूरत अयम् अयोक भुव इंतरीक्षम सुवरिसौ लोक मह इत्य आदि वाव सर्वे लोका महीयते भूरिवा अग्नि भुवती वाजु सुवरि महति चंद्रमा चंद्रमसा वा सर्वा ज्योतिगंश महीयते भूरीति वारिच भुवी यजुगंसी महई ब्रह्म ब्रह्मण वा सर्वे वेद महीय भूरि वै प्राण भुव इतपावरीव्यान महन्न अन्न वा सर्वे प्राण तावा ता वाईता चतुर्धा चतस चतस्रो व्याहृत ताजो वेद स वेद ब्रह्म सर्वे स्मे देवा बलिवती भू भुव और सुअ ये तीन व्याहृतियाँ हैं उनमें से महा इस चौथी व्याहृति को महाचमस्य महाचमस का पुत्र जानता है वह मह श्री ब्रह्म है वही आत्मा है अन्य देवता उसके अंग अवयव हैं भू यह व्याहृति यह लोक है भूव अंतरिक्ष लोक है और सुवह वह लोक है तथा मह आदित्य है इत्यादि से आदित्य से ही समस्त लोक वृद्धि को प्राप्त होते हैं भू यही अग्नि है भूव वायु है सुवह आदित्य है तथा मह चंद्रमा है चंद्रमा से ही संपूर्ण ज्योतियाँ वृद्धि को प्राप्त होती हैं भू यही ऋख है भुव साम है सुअ यजु है तथा मह ब्रह्म है ब्रह्म से ही समस्त वेद वृद्धि को प्राप्त होते हैं भू यही प्राण है भुव अपान है सु व्यान है तथा महा अन्न है अन्न से ही समस्त प्राण वृद्धि को प्राप्त होते हैं इस प्रकार ये चार व्याहृतियाँ हैं इनमें से प्रत्येक चार चार प्रकार की है जो इन्हें जानता है वह ब्रह्म को जानता है संपूर्ण देवगण उसे बलि अर्थात उपहार समर्पण करते हैं प्रदर्शनार्थः भूर्भुवस्वीतिप्रदर्शनार्थ्री चदर्शितामृष्टा स्मते वा न ऐता प्रसिद्धा स्मार्जन्ते तावत् चतुर्थी चतुर्थी मह इति व्याहृते स्वत व्याहृतिमित चतु महाचमसपत्यम महाचमस प्रवेद से उ हमतेषा वृत्तानुकथनाथवादर्शे महाचमस्य ग्रहणम अर्षानुस्मणा ऋषिस्मरण अप्योपासनांग मिति गम्यतःपदेश भूर्भुवस्वरित इसमें इति शब्द पूर्वकथित व्याहृतियों को ही प्रदर्शित करने के लिए है एकता शिश्रह ये शब्द भी पूर्व प्रदर्शित व्याहृतियों के ही परामर्श के लिए है वै इस अव्य से परामृष्ट व्याहृतियों का स्मरण कराया जाता है अर्थात इन शब्दों से वे तीन प्रसिद्ध व्याहृतियाँ स्मरण दिल, दिलाई जाती है उनमें मह यह चौथी व्याहृति है उस इस चौथी व्याहृति को महाचमस का पुत्र महाचमस जानता है किंतु उह हम ये तीन निपात अतीत घटना का अकथन करने के लिए होने के कारण इसका अर्थ जानता था देखा था इस प्रकार होगा व्याहृति के दृष्टा ऋषि का अनुस्मरण करने के लिए महाचमस्य यह नाम लिया गया है इस प्रकार यहाँ उपदेश होने के कारण यह जाना जाता है कि ऋषि का अनुस्मरण भी उपासना का एक अंग है ये यम महाचमस्यना दृष्टा मह व्याहृतिर्महती तद्रह्म महद्भि ब्रह्म महृति किम पुनस्त स आत्मा व्याप्ति कर्मण आत्मा इतरा व्याहृत लोका वेद प्राण मह इन व्याहृतात्मचंद्र ब्रह्मा व्याप्यवयवा अनियाता देवताग्रहण देवता उपलक्षणा लोकादीना मह इेत व्याहृत्यात्मो देवोकादय सर्वे अवयवभूता यतोत आहादी आहा इति आहदीतादीभिर्लोकाद महीयते आत्मनोजा महीयते महनमृदिपचय महीयते वर्धन जिस महनामक व्याहृति को महाचमस ने देखा था वह ब्रह्म है ब्रह्म भी महान है और व्याहृति भी मह है और वह क्या है वही आत्मा है व्याप्ति अर्थ वाले आप धातु से आत्मा शब्द निष्पन्न होता है क्योंकि लोक देव वेद और प्राण रूप अन्य व्याहृतियाँ आदित्य चंद्र ब्रह्म एवं अन्य स्वरूप व्याहृत्यात्मक मह से व्याप्त हैं इसलिए वे अन्य देवता इसके अंग अवयव हैं यहाँ लोकादि का उपलक्षण कराने के लिए देवता शब्द का ग्रहण किया गया है क्योंकि देव और लोक आदि सभी महा इस व्याहृत्यात्मा के अवयव स्वरूप हैं इसीलिए ऐसा कहा है कि आदित्यादि के योग से लोकादि महत्ता को प्राप्त होते हैं आत्मा से ही अंग महत्ता को प्राप्त हुआ करते हैं महन शब्द का अर्थ वृद्धि अपचय है अतः महीअंते इसका वृद्धि को प्राप्त होते हैं यह अर्थ है अयम लोकोग्नि ऋग्वेद इति प्रथमा व्याहृति भू रिवत्तरोकैका चतुर्धा महेतोकार शब्देण्य सवाता मत वृद्धि को प्राप्त होते हैं यह अर्थ है यह लोक अग्नि ऋग्वेद और प्राण ये पहली व्याहृति भू है इसी प्रकार उत्तरोत्तर प्रत्येक व्याहृति चार चार प्रकार की है यथा अंतरिक्ष लोक वायु सामवेद और अपान ये दूसरी व्याहृति भूआ है द्योलोक आदित्य याजुर्वेद और ब्यान ये तीसरी व्याहृति सु है तथा आदित्य चंद्रमा ब्रह्म और अन्न ये चौथी व्याहृति मह है मह है ब्रह्म का अर्थ ओंकार है क्योंकि शब्द के प्रकरण में अन्य किसी ब्रह्म का होना असंभव है शेष सब का अर्थ पहले कहा जा चुका है तावा एतास चतस्र चतुर्धेति तावा एता भृभुव सुवर महति चतस्रेक चतुर्धा चतुष्रकारा धा शब्द प्रकार वचन चतस्र चत चतस्त्रा तासाम सत्युराथाक्लिप्ता पुनरुपदेश तथापासय ताथोक्त व्याहृति वेद सवेद विजाती कि ब्रह्म ये वे चारों व्याहृतियाँ चार प्रकार की हैं अर्थात वे ये भू भूव सुव और मह चार व्याहृतियाँ प्रत्येक चार चार प्रकार की है धा शब्द प्रकार का वाचक है अर्थात वे चार चार होती हुई चार प्रकार की हैं उनके जिस प्रकार पहले कल्पना की गई है उसी प्रकार उपासना करने का नियम करने के लिए उनका पुनः उपदेश किया गया है उन उपर्युक्त व्याहृतियों को जो पुरुष जानता है वही जानता है किसे जानता है ब्रह्म को नरु ब्रह्म स आत्मा इति ब्रह्मणी न वक्तव्यम अभिज्ञातवत् वेद ब्रह्मेति शंका वह ब्रह्म है वह आत्मा है इस वाक्य द्वारा महरूप से ब्रह्म को जान लेने पर भी उसे न जानने के समान उसे जो जानता है वह ब्रह्म को जानता है ऐसा कहना तो ठीक नहीं है न तद विवक्षुत्वाद् दोषः अदोषः सत्तम सत्यम विज्ञात चतुर्थव्याहृतात्मा ब्रम्ति न तो तद्शो हृदम्वादीच शांति समृद्ध विशेषण विशेषो नजात तद्भ हि शास्त्रमत ब्रह्म मा सवेद ब्रह्मेत अतो न दोषा यो हि वक्षेन धर्म पूगेन विशिष्ट ब्रह्म वेद स वेद ब्रह्मेत अक्षमा वाक्यवाक्य उभनुवाक्योरेक उजनुवाक्योरेक उपासनम समाधान ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि उस ब्रह्म विषय ज्ञान के विषय में विशेष कहना अभिष्ट होने के कारण इस प्रकार कहने में कोई दोष नहीं है यह ठीक है कि इतना तो जान लिया कि चतुर्थ व्याहृति रूप ब्रह्म है किंतु हृदय के भीतर उपलब्ध होना तथा मनोमयत्वादि रूप उसकी विशेषताओं का तो ज्ञान नहीं हुआ अगले अनुवाक में शांति समृद्धम इस वाक्य तक कहा हुआ विशेषण विशेष रूप धर्म समूह ज्ञात नहीं है उसे बतलाने की इच्छा से ही शास्त्र ने ब्रह्म को न जाने हुए के समान मानकर वह ब्रह्म को जानता है ऐसा कहा है इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है इसका अभिप्राय यह है कि जो पुरुष आगे बतलाए जाने वाले धर्म समूह से विशिष्ट ब्रह्म को जानता है वही ब्रह्म को जानता है अतः आगे कहे जाने वाले अणुवाक से इसकी एक वाक्यता है क्योंकि इन दोनों अणुवाकों की एक ही उपासना है लिंगाच भूरित्यग्न प्रतिष्ठतीिंगसनिक विधायक भावाच्च न ही वेद इति विधायकः कस्य शब्दोस्ती व्याहृत्यनुवाके ताजो वेद की चक्ष्योपासनभेद वक्ष, वक्ष विवक्षुवादीत्यादीनो देवा अस्मा विदुषंगूता आह्व्या बलि स्वाराज्यप्त सत्या पक लिंग होने से भी यही बात सिद्ध होती है छठे अनुवाक में छठे अनुवाक में भू रित्यज्ञ प्रति क्षति इत्यादि फलश्रुति इन दोनों अनुवाकों में एक ही उपासना होने का लिंग है कोई विधान करने वाला शब्द न होने के कारण भी ऐसा ही समझा जाता है छठे अनुवाद में वेद उपासित व्य ऐसा कोई उपासना का विधान करने वाला शब्द नहीं है व्याहृति अनुवाद में जो उन व्याहृतियों को जो जानता है ऐसा वाक्य है वह वा आगे बतलाई जाने वाली उपासना के लिए होने के कारण परोक्त उपासना से उसका भेद करने वाला नहीं है उसी उपासना को आगे बतलाना क्यों इष्ट है यह बात उसकी विशेषता बतलाने की इच्छा होने के कारण आदि हेतुओं से पहले कही चुके हैं ऐसा जानने वाले उपासक को उसके अंगभूत समस्त देवगण बलि उपहार समर्पण करते हैं अर्थात स्वराज्य की प्राप्ति हो जाने पर उसके लिए उपहार लाते हैं यह इसका तात्पर्य है इत शिक्षा वल्याम पंचमोनवाक